संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रामचरण शर्मा द्वारा रचित खंड काव्य रज का। यह रज का कौरा और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य पर आधारित है भाग सात कुंजत बिहंग मनोहर बानी भांति भांति स्वर भरिताने गुटर घू कही करत कबूतर झुंड झुंड चुनी चुनी ताने कल कल करते झरते झरने हरे भरे पेड़ों की छांह श्रम बिहाई पुनिचलत बटोही पुलकित तन मन नव उत्साह कहीं कहीं मग में आ जाते मरकट शावक रीछ मयूर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 गिरी गहुर बन सरिता दुर्गम कण कण सेवे मिले घुले भौतिकता से दूर बहुत ये मानी जीवन स्वच्छंद सरल तरल उर माखन जैसे सदा संतोषी परमानंद इतने में आ गया दौड़ा रथ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 बरबस ही मन, मन को हर ली कहीं गुंजते ढोल मंजीरे कीर्तन पावन जयकार बाल बैस मिल टोली बांधे कहीं खेलत की चौरा हे में सांड खड़ा था किरज खुरच भरता हूँ कार हरित घास पर गोधन छाए बिन बजावत गोल कुमार आम्र नीम बट पीपल तरवर से शोभित था एक तालाब पूरब तट राजत हरी मंदिर घिरा हुआ सुंदर लघु बाग भांति भांति की लता बेलियां तरह तरह तरवर की बाते मधु मकर पुष्प नव हसते कली कली पर भाव उड़ाते पुर इन इत्र उड़त अध: अधर केसर ले अरुण मधुर निर्मल जल मुक्ता बहु छल के कंज कंज मकरंद से पून रोकी रुके ऋषि राई करने कछु विश्राम वहाँ मध्य दिवस संध्या था करना तपसी को आराम कहा मलिमली अश्वों को सुत धोया हरित घास चरने दी डाल आप नहाय करण हरिदर्शन मंदिर में पहुँचा तत्काल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 रम्य रुचिर एक पर्ण कुटीर रथ रुकते हिन हिनाय घोड़े पुलकित उतरे गुरु गंभीर सुनी पदचाप द्वार को दौड़ी ब्राह्मणी बल विश्वास बटोर बुझी ज्योति फिर चमकी लगी रखने भाव विभोर दौड़ गिरी पति के चरणों में असवन दिन ही पैर पखार द्रोण द्रवित गई बाहु पसारे लिन्न हृदय तत्काल संहार कठिन काल का को नहीं व्यापे को विधि रेखा सके मिटाए की बात ने जानी ढाड़स बंधे न ढाढ़ पाए झटपट अल्पा हार संजोई व्यजन दुलावत करत विनोद रीज बुझी गयी सुनत वृतांते कहत बने न मुदिता मोद उत संदेश सुनत, सुनत चल, चल आया अश्वथ थामा भरे उछाह पितु दर्शन पर सन पुल कब उर भरे चाह आई गिरे चरणन चित लाई पिता पुत्र, पुत्र, पुत्र मिली आत्म एक अति सने सुत के शिर आरोप सतो अत विधि राखी टेक पकड़ हाथ गोदी भर लेन है बेहंसी बिहंसी प्रकटे अभिलाष बीती आप सुनाए सारी आद्यो पान्त कथा सब भाष बाल हृदय जागी सुनी सुनिकौरव पांडव की बात पूछ उठा वह सहज भाव से क्या वे सचमुच ऐसे तात क्या मुझसे ही भोले भाले सरल सने ही और सुकुमार क्या जी भेद नहीं कुछ उनके क्या देंगे मुझको निज प्यार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 चक स्वर पर भारती परिमल